प्रश्नोत्तर दीप माला साधना जिज्ञासा गुरु शिष्य को अपनी साधना के विषय में दूसरों को बताने के लिए निषेध करते हैं ऐसा क्यों समाधान शास्त्र में साधन क्रिया को गुह्यतम बताया है ऐसा इसलिए कहा है कि बताने से साधन क्रिया में विघ्न आता है साधन नष्ट होता है यह शास्त्र का वचन है इसलिए गुरु शिष्य के हित को दृष्टि में रखकर यह बात कहते हैं जिज्ञासा साधना काल में साधक के अंदर कभी कभी कुछ विलक्षण सद्भाव उत्पन्न होने लगते हैं ऐसे में उसका क्या कर्तव्य है समाधान उन्हें आने देना चाहिए अपनी साधना में और अधिक बल लगाना चाहिए ऐसे भाव कभी कभी किसी सफलता का पूर्वाभास कराते हैं इसलिए उन्हें अंदर छुपा रखना चाहिए किसी के सामने प्रकट करने से उनका आना रुक सकता है फिर वह स्थिति लाने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है जिज्ञासा किसी से व्यवहार न करने पर भी संसर्ग का प्रभाव पड़ सकता है क्या समाधान हाँ प्रत्येक व्यक्ति के मन और शरीर से प्रतिक्षण परमाणुओं का उत्सर्जन होता रहता है वे परमाणु एक वातावरण का निर्माण करते हैं उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उस पर उसका प्रभाव पड़ता है आप अनुभव कर सकते हैं कि किसी महापुरुष के समीप में बैठने मात्र से ही मन में अच्छे विचार आने लगते हैं और किसी दुष्ट व्यक्ति के समीप में बैठने से मन से स्वाभाविक ही अशांति का अनुभव होने लगता है यह आपके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है कि उसका प्रभाव आप पर कितना पड़ता है तीर्थों में रहने का यही रहस्य है वहाँ पर बहुत से महापुरुषों ने तपस्या की है अतः वहाँ एक ऐसा वातावरण रहता है जो साधना के लिए सहयोगी होता है जिज्ञासा कोई साधन किस प्रकार किया जाए कि वह निश्चित ही लक्ष्य तक पहुँचा दे समाधान पहले तो यह स्वीकार करें कि संसार में मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है परमात्मा ने इसमें बहुत शक्ति भर कर रखी है कोई सोच भी नहीं सकता कि मनुष्य में कितनी शक्ति है आवश्यकता है उसे पहचानने की लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम तो उपयुक्त साधन चुनना चाहिए तभी परिश्रम करने से सफलता मिलती है जैसे आप किसी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए सर्वप्रथम उसके मार्ग के विषय में संशय रहित होना पसंद करते हैं फिर वहां जाने के लिए किसी साधन का चयन करते हैं यहां पर भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग कई हो सकते हैं एक एक मार्ग में साधन भी कई हो सकते हैं इसलिए आपको मार्ग और साधन दोनों को ठीक ठीक चुनना पड़ेगा इस ठीक चयन के लिए साधन किसी गुरु परंपरा से ही लेना उचित होता है इसके उपरांत यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए कोई जगह नहीं है सत्कर्म में बाधा आने की संभावना हमेशा रहती है श्रेयांश बहुविघानी उस समय घबराकर मुख नहीं मोड़ना चाहिए मुख्य बात यह है कि अपने लक्ष्य को गौड़ नहीं समझना चाहिए लक्ष्य गौड़ हो जाएगा तो साधन शिथिल पड़ जाएगा साथ ही साधन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए नहीं तो साधन के समय इधर उधर देखते रहेंगे उस समय दुनिया भर के ज्ञान को जानने की क्या आवश्यकता है अहंकार शून्य होकर परमात्मा का आश्रय लेकर यदि कोई साधना करता है तो उसको लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होती है जिज्ञासा